ृति स्मृतिपुुरानाल करणालय नमा भगवत्दम शंकर राचार्य केशवं बादरायण पुनः पुनः भगव तेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शा शांति शांति श्री सत्मराज ओं नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय अध्याय पाद में तद्भुताधिकरण दशम अधिकरण था जिसमें जो उत्तर-उत्तर आश्रमों को प्राप्त करने के बाद उससे प्रत्यावर्तन हो सकता है नहीं हो सकता है इस पर विचार किया था कभी कभी ऐसा संभव है कि उत्तर आश्रम को प्राप्त करने के अनंतर पूर्व आश्रम के कर्मों को पुनः करने की इच्छा आ जाए अथवा उत्तर आश्रम को प्राप्त करके उसी में कुछ दोष देकर के या समर्थता को पाकर वो वापस आ जाए ऐसे कई परिस्थितियां हो सकती है इसी पर कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है ऐसा कोई विधान नहीं मिलता है कोई शिष्टाचार प्राप्त नहीं होता है यह नियम है कि एक बार एक आश्रम से दूसरा आश्रम ब्रह्मचर्या आदि कोई भी आश्रम में उत्तर आश्रम को प्राप्त करने के बाद में पूर्व आश्रम की ओर जाना संभव नहीं है इस विषय में जयमिनी महर्षि का और बादरायण का दोनों ही दोनों का ऐक्यमत्य है कि दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं और जिस आश्रम में जो कर्म का विधान किया उस कर्म का अनुष्ठान करने से ही ल की प्राप्ति पूर्ण हो जाती है और उस आश्रम धर्म को छोड़ करके दूसरे आश्रम को प्राप्त करना कदा भी ठीक नहीं है इसी को भगवत गीता में भी कहा है तो इसलिए ये नियम बन जाता है कि जो जिसके प्रति विधान किया गया है तो यो ही यम प्रति विधीयते सदस्य धर्मो न तो यो ये नव अनुष्ठातुम जो जिसके प्रति विधान किया जाता है वो ही उसका धर्म होता है ना कि जो जिसका सम्यक अनुष्ठान कर सकते यानी कोई कहता है कि हम इस कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकते हम ओ कर सकता है अन्य धर्म कर सकता ऐसा संभव ही नहीं है आपका आपके अवस्था में आपके आश्रम में जो विधान किया गया है वही आपका धर्म होता है आपके द्वारा अनुष्ठान कर सकते हैं यानी आपके द्वारा किया जा सकता है और सरल है आपके लिए इस कारण से उसका अनुष्ठान नहीं होता है क्योंकि चौदना लक्षणत्वा धर्म धर्म की व्याख्या यह जो विहित किया है विधान किया है शास्त्र ने वो ही धर्म होता है ना कि जो आपको अच्छा लगता जो आपका अच्छा लगता है वो धर्म नहीं ये सभी विषय में समान है केवल धार्मिक अनुष्ठान की बात करते हैं उसी विषय में नहीं हमारे यहां भोजन आदि से लेकर के नित्य कर्म में जितने भी आते हैं शौच आदि कोई भी आता है ये सभी धार्मिक अनुष्ठान में माने जाते हैं इसलिए भोजन में शास्त्र ने जो विधान किया है उसी का ही भोजन करना ऐसा नहीं कि आपको कोई भोजन अच्छा लगे और टेस्टी लगे उसका ही उसका सेवन करें और दूसरे का सेवन नहीं करें तो किसी का अनुकूल हो सकता है प्रतिकूल हो सकता है लेकिन वह अनुकूल प्रतिकूल भी आप स्वतंत्र निश्चय ना करें जो शास्त्र से विहित हो यदि आपके लिए कोई अनुकूल लगता है तो आपको यह सोचना है कि यह शास्त्र इसका विधान करता है नहीं करता विधान करता है तो अनुकूल होगा तो उसका सेवन कर सकते हैं और विधान नहीं करता है तो अनुकूल होने पर भी उसका सेवन आप नहीं कर सकते ऐसे भोजन आदि से लेकर के सभी हमारे यहां धार्मिक अनुष्ठान है और राग आदिवश्य कोई भी कार्य करता है उसको न धर्मशास्त्र मानता है न कि हमारे व्यावहारिक नियम कानून मानता है अब राग आदिवासी कुछ भी करते हैं उसको तो उसको कोई गणना ही नहीं इसीलिए वो गलत ही माना जाएगा उसको उसके लिए प्राश्चित करना पड़ेगा दंड का योग्य है तो दंड देना पड़ेगा यदि त्याज्य है तो उस व्यक्ति को त्याग भी करना पड़ेगा उसमें पाप नहीं लगेगा अब गलत करता है प्राश्चित करता है और उसके बाद आगे क्या कर सकता है तो वो ठीक है उसको पराचिध करा करके शुद्ध करा करके फिर उसको अधिकारी बनाया जा सकता है अब इस विषय में आगे का अधिकरण है कई कि किसी प्रकार गलती हो गई है ये राग आदिवश हो किसी प्रकार गलती हो गई है प्रमाद के कारण हो गया है बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक हो गया है ऐसे विवश होकर के हो गया किसी भी कारण से ऐसा कोई पाप होने पर जो निषिद्ध है जो नहीं करना चाहिए होने पर उसका प्राश्चित करना है तो कौन सा प्राश्चित होता है किसका क्या प्राश्चित है इस पर विचार करने के लिए यहां अधिकरण है यहां तो वैसे ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी को लेकर मुख्य विचार करेंगे उसके बाद में वानप्रस्थ्य और सन्यासी का इसमें अधिदेश करेंगे क्योंकि ब्रह्मचारी का जो नियम है यानी शौचालदि नियम जो ब्रह्मचारी का और उपगौरवान ब्रह्मचारी एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी इनका नियम है उसी के ही अधिक अधिक मात्रा में वानप्रस्थ और सन्यास आदि का नियम है इसलिए ब्रह्मचारी का जो निषेध है शौचालदि नियम में या अन्य भोजन आदि नियम में जो निषेध है वो तो सन्यासी के लिए कर्तव्य नहीं है ऐसे कुछ अनुष्ठान है कुछ जब आदि होगा मंद्रादि होगा ये कुछ अनुष्ठान है उसमें तो अंदर है लेकिन शवजा आदि ने में ऐसा अंदर नहीं है उसके मात्रा बढ़ा करके बोला है इसलिए हम पहले उपकुर्वाण ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी दोनों को लेकर विचार करके निर्णय करना चाहते हैं पहले टीका में देखिए न्यायनिर्णय टीका में प्रत्यावरोहण अशास्त्रीय पूर्व अधिकरण में उत्तर आश्रम में प्रवेश करके फिर पूर्व आश्रम में आ जाना ये प्रत्यावरोहण है नीचे के ओर आ जाना शास्त्रीय है ये कहा वो त्याज्य है ऐसा उनको त्यागना चाहिए कहा था संप्रति प्रमादा प्रत्यावरोहे प्रायश्चितमस्ती वक्त पूर्व पक्ष आ तो अभी जो है प्रमाद से प्रत्यवरोह किया जो गलत है वो किया ऐसे में प्राश्चित है यह कहने के लिए उसके लिए तो प्राश्चित हो जाएगा ऐसे कहने के लिए यहां पूर्व पक्ष को पहले उपस्थित करके, पूर्व पक्ष तो पहले पूर्ववादी के अनुसार मीमांसा के अनुसार बोलेंगे इसके लिए पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं नच इत्यादि से पूर्वपक्ष सूत्र है आगे टीका देखिए ऊर्धरेतसो अधिपूर्व प्रच्युत ब्रह्मचर्य विषयः ये इस अधिकरण का विषय क्या है ऊर्ध्रेतसा ऊर्धरेता में आता है ऊर्ध्रेता में कौन कौन आश्रम आता है ऊर्ध्रेता से किस किन आश्रमों को लिया था प्राणप्रस्थ सन्यास और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य इन तीनों को ऊर्धरेता शब्द से लिया था तो ऊर्धरेता जो है उनमें अधिपूर्वक मैंने धीपूर्वक बुद्धिपूर्वक नहीं है मैंने जान के नहीं किया अज्ञान में हो गया या कोई विवशदा के कारण हो गया जहां विचार करके या चिंतन करके करने में अवसर नहीं मिला हो तो किसी विवशदा के कारण ऐसा तो अधिपूर्व प्रत्युत ब्रह्मचर्य धीपूर्वक ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं हुआ किंतु अधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का त्याग हो गया तो कुछ विचार किए बिना ऐसे हो गया किसी कारण से इसलिए यहां प्रमादाद ऐसा शब्द प्रयोग किया प्रमाद से हो गया सावधान न रहने से असावधानी से हो गया तो कभी कभी सोच समझ करके करता है तो ये कहा गया है सोच समझ के जो करता है वो तो पाप होता ही है उसका प्राचित्व नहीं होगा लेकिन यहां इसके बीच में यदि असावधानी से होता है तो उसका प्राश्चित किया जा सकता है यानी कार्य हो गया गलती हो गई और बाद में तुरंत पता चला कि ऐसे मेरे से हो गया गलती हो गया और उसका प्राश्चित करना चाहता है उस स्थिति की बात करना चाहते हैं तो भाष्यकार भी उसी दृष्टि से यहां व्याख्या करेंगे क्योंकि प्राश्चित नहीं करने वाले शास्त्र भी है और कभी परिस्थिति में प्रमाद के कारण कुछ हो गया तो उसको प्राश्चित देना भी आवश्यक है प्राश्चित कराना भी आवश्यक है शुद्धिकरण शुद्ध भी आवश्यक है तो ये दोनों परिस्थिति है इसलिए एक बीच का रास्ता निकालते हैं अधिपूर्व प्रच्युत ब्रह्मचर्यम विषय है ये यहां का विषय है प्रश्त मन च्यु हो गया ब्रह्मचर्य से तेषाम किम नास्ती प्राश्चित उदास्ती ऐसे ऊर्धरेताओं को प्राश्चित है या नहीं प्राश्चित अभाव स्मृति क्यों ऐसा संशय हुआ क्योंकि यहां प्राश्चित अभाव कहने वाली स्मृति है आ, उस, उनका प्राश्चित नहीं देखते हैं उनके प्राश्चित के लिए कोई रास्ता नहीं है वो ऐसा करके श्रुति है स्मृति है उस स्मृति के आधार पर यहाँ पूर्व पक्ष संशय करेगा प्राश्चित नपस्यामी इत्यादि स्मृति है तो उस स्मृति के आधार पर ये पहले आया थे स्मृति प्राश्चितम नपश्यामी इत्यादि उस स्मृति के आधार पर यहाँ संशय होता है कि यहाँ ऐसा वो उनको हो के बाद में उसको कुछ कर सकते है कि नहीं कर सकते तो इसलिए वो चार करना चाहिए उस पर हो सकता है क्या इसे एक कहते हैं कि प्राश्चित अभाव स्मृति है पूर्व पक्ष की तरफ और दूसरे है कि महापादकेश् अनुत्ते संशेमा किंतु इसको महापादक में नहीं माना है का जिसका प्राश्चित नहीं होता है अब कहीं होता भी है तो आजीवन होता है फिर वो अधिकारी नहीं बनता है कोई भी कार्य में अधिकारी नहीं बनता है तो ऐसे महापादकों में नहीं गिनाया गया एक है और दूसरे प्राश्चित अभाव स्मृति भी है इसलिए संशय हो रहा कि तो इसका कोई प्राश्चित है कि नहीं है तो ऊर्द्वरेता का अर्थ तीनों आश्रम से है और पतित ब्रह्मचारी हो गया यानी जो स्त्री भोग आदि हो गया हो श्री संभोग आदि हो गया हो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उनको इसी को लेकर के संशय है यदि इत्यादि से संशय कहेंगे भाष्य में पहले शारीरिक नया संग्रह देखिए ऊर्ध्वरेदसा अच्युत आश्रम धर्मा ब्रह्मचर्य विलोपे प्राश्चित अभाव स्मृते एक कारण है ऊर्धरेता हो और अप्रच्युत आश्रम धर्माण जो आश्रम धर्मों से प्रच्युत न हुआ आश्रम धर्मों को यथावत परिपालन करता हो उसमें कोई प्रवाद नहीं करता हो असावधानी नहीं करता हो ऐसा ऊर्धरेत साम अप्रच्युताश्रम धर्मा ब्रह्मचर्य विलोपे ऐसे लोगों ऐसे जो ब्रह्मचारी है उनके ब्रह्मचर्य का विलोप होने पर लोप होने पर प्राश्चित अभाव स्मृति प्राश्चित अभाव कहा गया उनको प्राश्चित नहीं है ऐसा कहा गया ऊर्ध्रेता है इसलिए और अकृत प्राश्चितता च पतिता कर्मानधिकारा और जिन्होंने पाप किया है यानी विहित का त्याग करके प्रचित होकर के पाप हो गया और प्रास्त नहीं किया न कृत प्राश्चित ये यही, ये ही जिन्होंने प्रास्तित नहीं किया वो तो अकृत प्रास्तित हो जाएंगे अकृत प्राश्चितता है और पतित है जैसा पिछले अधिकरण में आया था पतित कौन है बताया तो धर्म से पतित हो गया स्वधर्म से पतित हो गया ऐसा पतित है उनके कर्म अनधिकाराज कर्म में उनका अधिकार नहीं दिया गया इसका अर्थ क्या है कि यदि चुद हो गया चुद होने के बाद में यदि प्राश्चित का कोई भी विधान प्राप्त होता है तो वो बच जाए, तो वो प्राश्चित करेंगे प्राश्चित के बाद में वो अधिकारी बन जाएगा नहीं तो फिर आगे अधिकारी नहीं बनेगा तो प्राश्चित करने का विधान कहीं प्राप्त होना चाहिए और प्राश्चित विधान है ही नहीं तो उसका फिर अधिकारित्व हो नहीं सकता फिर उसको कुछ कर नहीं सकते इसीलिए किस कर्म का कहा प्राश्चित है इसका ज्ञान रखना आवश्यक है इसके लिए बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ बने प्राश्चित विषय को लेकर के ऐसे ग्रंथ है चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम के एक बहुत बड़ा ग्रंथ है तो उसी में इन सबके विधान किए हैं और स्मृतियों में भी मनस्मृति आज वल स्मृति इत्यादि अनेक स्मृतियां हैं जहां एक प्राश्चित आदि के लिए अलग अधिकरण अधिक, प्रकरण अध्याय दिया हुआ उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किसका क्या प्राश्चित बताया इत्यादि और वहां प्राश्चित मिल गया तो उसका अनुष्ठान कर सकते अब दूसरा प्रकार नहीं हो सकता अनुष्ठान करने पर क्या होता है दोष हो गया तो उससे मुक्त हो जाएगा फिर वो पुनः अधिकारी बन जाएगा उसको अधिकारी बना करके आप आगे लेके जा सकते अब प्राश्चित नहीं बोल हुआ तो वो अन, अनधिकारी होगा अनधिकारी होगा तो विद्या में भी अनधिकारी हो ये हां हां। ये होगा ये कहना चाहते हैं ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय तेषाम यावद आयु विद्यायाम अनाधिकार प्राप्त है ये पूर्व पक्ष प्राप्त होगा उनका यावदायु जब तक वो जिंदे हैं तब तक विद्या में उनका अधिकार नहीं है कारण क्या है कि उनका प्राश्चित नहीं हुआ प्राश्चित नहीं है तो अधिकारी नहीं हमारे यहां सबके लिए प्राश्चित होता याद से जैसा उपनयन संस्कार से लेकर के जो जो कर्म का विधान किया है क्योंकि तो उपनयन के पहले जो छोटा बच्चा रहता है उपनयन के पहले जिसको बाल्यावस्था में गिन, गिनते हैं उस समय उनके लिए कोई प्राचित नहीं होता वो कुछ भी करता है वो सहन कर लेना है ये करना है कुछ नहीं होता है लेकिन उपनयन के संस्कार के बाद उपनयन संस्कार मतलब आठ साल समझ लो ये तो आठ साल गर्भ गर्भेद अष्टमी वर्ष ब्राह्मणों के लिए होता है और बाकी के लिए कोई किसी को दस साल है ग्यारह साल है तेरह साल है जैसा भी है तो तीन वर्णों के लिए तीन तीन समय बताया इसके बाद में यदि वो कुछ करता है यानी नियम का पालन नहीं करता है तो उसको प्राश्चित करने की आवश्यकता है उसके पहले नहीं उसके पहले तो बच्चा है वो तो जानता नहीं क्या करना क्या नहीं करना तो माता पिता जैसा करते वैसा आचरण करते हैं और उसमें भी ये कहा उससे भी यदि बच्चे से कोई बड़ा अनर्थ होता है तो उसका जिम्मेदारी उसके जो है उत्तरदायित्व माता पिता पर रहता है तो माता पिता को प्राचित्व करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे से ऐसा हो गया किसी प्राणी को मार दिया या कुछ किया ऐसे कोई अनर्थ किया तो उसका प्राचित्व माता पिता को करना पड़ेगा क्योंकि तब तक माता पिता के अधिकार में रहता है और उसकी बुद्धि तो चलती नहीं है वो जानता नहीं आठ वर्ष के बाद में फिर वो गुरुगुल भेजते इसलिए उनको गुरुगुल भेज देते वो आठ वर्ष के बाद में पहले उपनयन करेगा उपनयन के बाद में वो विद्या आरंभ होता है विद्या आरंभ संस्कार से फिर गुरुगुल में रहते है तो गुरुकुल में रहते वक्त जो कुछ होगा उसका सारा नियम गुरु पालन कराएगा और गुरु के अधीन रह करके सब कुछ करता वहां से लेकर के यानी उपनयन संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक सारे नियम के अनुसार चलेगा और उसके नियमों को कहीं भी पालन नहीं किया तो वो प्राश्चित का भागीदार है तो प्राश्चित करना पड़ेगा नहीं तो उसको कोई कर्म में अधिकारी नहीं माना जाता ऐसी व्यवस्था है नियम व्यवस्था तो ऐसे में यहां ये पदी तो कर्म में अधिकारी प्राप्त नहीं होने से उसके लिए प्राश्चित का विधान नहीं किया तो यावद आयुर्विद्याम अनधिकार रहा जब तक उसकी आयु मतलब जिंदा पूरा जीवन तो उसके विद्या में अधिकार नहीं होगा क्यों पदित तो हो गया वो कोई परास्तिति नहीं हुआ उसका अब ये पूर्व पक्ष हुआ पूर्व पक्ष तो मीमांसा दर्शन के अनुसार बोलेंगे क्योंकि मीमांसा दर्शन में भी ऐसा ही एक अधिकरण आता है इसी विषय को लेकर के अवकीर्ण अधिकरण वहां भी है उसी अधिकरण के आधार पर यह आया तहावादेश सिद्धांती विद्या के लिए एक तो बीच का रास्ता निकालना चाहते एक देखो ये इस प्रकार से जो ऊर्द्वरता हो गया वो पदित हो गया तो इसको महापादकों में नहीं गिनाया गया महापादक जो पांच प्रकार के महापादक बताए हैं उनमें इसको नहीं गिना है इस प्रकार के जो पदित होते हैं उनको महापादक में तो नहीं गिना है तो ये कारण है परस्य दोष से तो तथा परस्य दोषस्य से और उसके बाद में और कोई दोष भी नहीं है उसमें महापादक में नहीं आया और कोई दोष भी उसमें नहीं और अवरत्व पर दोष मतलब बहुत बड़ा दोष बहुत बड़ा पाप जो नहीं निकल सकता और अवरत्व यदि अवर होता तो पर होता तो महापादक में आ जाता है और अवर होता उसे छोटा हो जा उसको उपपादक में गिनते तो महापादक के भी लिस्ट बनाए हैं उपपादकों को भी लिस्ट बनाया हैं तो अब अवरत्व उपपादकादि सामान्य प्राश्चित अवतारात उपादकों का सामान्य प्राश्चित्य नियम बताए उपवादक सारे जो है ना जितने भी उपपादक हैं वो सब प्राश्चित्य के विषय होते हैं। तो उपपादकों में प्राश्चित सामान्य प्राप्त होने से विशेष प्राश्चित्य वजनात् और कहीं कहीं इसके लिए विशेष प्राश्चित्य वजन भी मिलता है ये सब कारण से एक तो महापादक नहीं है ये इसलिए पर दोष नहीं माना जाएगा और उपादक में सामान्य जो प्राश्चित्य नियम बताया वो प्राप्त होता है उसी को कर सकते और कहीं कहीं विशेष प्राश्चित्व का भी वजन प्राप्त होने से कृत प्राश्चित्ता नाम कर्माधिकारा विद्याधिकारो दर्शिता जैसे प्राश्चित्य करने के बाद में ऐसे लोगों का जो प्राचित हो जाता है तो कर्म में अधिकार जैसा प्राप्त कराया पूर्व कांड में ऐसा ही यहाँ विद्या में भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा इसका मतलब इस प्रकार से होने पर उसका एक रास्ता निकाला उनको बचाने के दृष्टि से एक उपवाधक के दृष्टि ला करके भी सामान्य सीधा वजन तो नहीं मिलता लेकिन इसको उपवाधक मान करके उसमें जो प्राश्चित्य बताए गए हैं उन प्राश्चित्व का अनुष्ठान करके फिर वो वापस इसमें आ सकता है यहां तक भोजन से लेकर के जैसा हमने कहा सभी में प्राश्चित्व का विधान है तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि कोई भी कर्म या कोई भी अनुष्ठान बताने के बाद उसमें कुछ दोष होता है तो उसका प्रतिविधान कैसे करना चाहिए ऐसे प्राश्चित्व को पहले बताकर के ही प्रतिविधान करते थे यानी विधान करते थे तो विधान और प्रतिविधान और प्राश्चित ये साथ में चलता है आजकल प्राश्चित सुनते ही लोग जो है घबरा जाते प्राश्चित नहीं सुनना चाहते प्राश्चित करो बोलने से वो हो जाता है एक बार एक एक को हमने कुछ हुआ था ऐसे गड़बड़ हुआ था तो बहुत बड़ा दोष नहीं फिर भी कुछ हुआ था तो हमने उनको बोला प्राश्चित करो ऐसा ये प्राचित का विधान है कि इसमें शास्त्र में लिखा है प्राचित करें तो ठीक है हो जाएगा अच्छा वो सुनते ही गया नाराज होकर के चले गए प्राचित नहीं करना चाहता है प्राचित सुनने से सोचता है हमको पापी बना दिया पापी तो आप तो जब आप पाप किया तो पापी तो है वो तो पाप का प्राचित करे तो अच्छा होता है आपका अहंगार कम हो जाएगा घमंड कम हो जाएगा फिर आगे जाकर के अब अच्छे बनेंगे अब उसके लिए तैयार नहीं होते इसलिए आप किसी को भी कहो प्राचित करो बोलने से वो एकदम घबरा जाता है क्योंकि इसके मन में ये बैठा हुआ है पहले से संस्कार में कि प्राश्चित वही करता है जो पापी होता है गलत करने में से अपने को रोकता नहीं है गलत तो करता है करने के बाद प्राचित्व करो बोलता हो नहीं करना वो भाग जाता है चले गया और चले जाने के बाद भी ऐसे ही गति उनको प्राप्त होगा अच्छी कोई अच्छी गति नहीं हुई वो कैसे होना था कि जब आप तो हम जो हम कभी भी बताते हैं हम अपने लिए तो नहीं बता रहे वो अनुसार बताया ऐसे ऐसे करो बोला वो चला गया नाराजों को नहीं करेगा तो ऐसा होता है क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं होता और वो सभी के लिए है ऐसा कोई पक्षपात करता है कि शास्त्र से आपसे विशेष कोई द्वेष है ऐसा कुछ भी नहीं है ना मुनियों को ऋषियों को आपसे क्या द्वेष हो सकता है कुछ नहीं हो सकता आपने गलत किया तो उसको ठीक करो बस इतना ही बोल रहा तो इसी प्रकार यहां भी सूत्रकार और भाष्यकार मिलकर के कुछ प्राश्चित बीच में से विधान करना चाहते हैं ये ये प्रकरण का तात्पर्य बता दिया सूत्र देखिए न जामी पदना तदयोगात न च आधिकारिक पतना अनुमात तदयोगात ये पूर्व सूत्र है पूर्व पक्ष कहता है कि अधिकारियों का संबंध पदन के साथ संबंध अनुमान करने से यानी ये पदन का विषय होने से चुद्ध का विषय होने से इसमें अधिकारित्व तो प्राप्त नहीं हो सकता जो अपने धर्म से चुद्ध हो गया वो पुनः अधिकारित्व को प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए पदन अनुमानात, ये पदन के कोडी में माना जाना चाहिए पतन पतित तो हो गया तो पदन के अनुमान होने से आ, क्योंकि साक्षात वजन नहीं मिलता इसलिए ऊर्द्वरेता में ये नैष्ठिक आदि के पदन के विषय में साक्षात वजन नहीं मिलता है ऐसा मान करके पदन के अनुमान करके वो नचा अधिकारिक वो अधिकारिक के संबंध से संबंध नहीं कर सकता आधिकारिक नहीं हो सकता अधिकारी यानी जिसका लक्षण और निर्णय किया गया है शास्त्रों में वो यहां इनको प्राप्त नहीं है तो वो प्राप्त नहीं है मतलब प्राश्चित प्राप्त नहीं है अब क्या करेंगे प्राश्चित है नहीं तो वो फिर उसको भोगना पड़ेगा आजीवन क्योंकि तद अयोगाद यही कहा कि प्राश्चित अयोगात प्राश्चित्य के आधिकारिक विधान न होने से प्राश्चित नहीं है ऐसा ही एक पक्ष है बिल्कुल प्राश्चित नहीं है प्राश्चित न पश्यामी ये ऐसा स्मृति में आया इसी को लेके कहना चाहते प्राश्चित योगाद ये कहा भाष्य में देखिए यदि नैष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादात् अवकीर्येता यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और प्रमादाद अवकीरिय प्रमाद से यानी असावधानी से वो जानबूझकर मतलब बहुत विचार करके ऐसा नहीं किया लेकिन प्रमाद से हो गया ऐसा है जो तो ऐसा तो पूरा प्रमाद भी नहीं होता बुद्धि तो काम करती है लेकिन कुछ विवशता के कारण कुछ ऐसे हो गया अपने वश में नहीं रहा ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा क्योंकि भाषाकार ने यहां प्रमादात शब्द का प्रयोग किया प्रमाद माने एक कर्तव्य क्या है कर्तव्य क्या है जानता है जानता हुआ उसका अनुष्ठान नहीं करता उसको प्रमाद कहते हैं तो असावधानी हम जब हिंदी में असावधानी बोलते यही प्रमाद है सावधान नहीं है उसमें गंभीर नहीं है तो ऐसे अगौरव से यानी उसको हल्के में लेने की दृष्टि से ऐसा अवकी अवकीर्ण मैंने स्त्री संभोग से रेत का बीज का त्याग करना ये संभोग से बीज त्याग को अवकीरण बोलते हैं अवकीरण हो गया ऐसे कभी स्वप्न आदि में होता है स्वप्न आदि में होते हैं तो उसको धीपूर्वक वीर त्याग नहीं करते धीपूर्वक नहीं होता है उसके बाद उस सुबह उठ करके उसके लिए जो शुद्धिकरण और प्राश्चित आचमन इत्यादि नियम बताया है प्राणायाम आदि बताए हैं वो करना चाहिए उतना करने से हो जाता है वो धीपूर्वक नहीं मानते किंतु कि ऐसा नहीं है ये तो स्त्री संभोग से हुआ है उसी को अवकीर्ण बोलते हैं शब्द का प्रयोग में अंदर है तो अवकीर्ण हो गया तो अवकीर्ण हो गया तो क्या करना चाहिए किम तस्या उसका क्या होगा कि ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैतम गर्ध बम भेद इत प्राश्चित सियादा नीति ऐसा एक प्राश्चित का विधान शास्त्र में प्राप्त होता है इसी को लेकर के पूर्व कांड में अधिकरण है ष्ठाध्याय में जो अष्टम पद में अधिकरण है इसी वाक्य को लेकर अब इसमें क्या है ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है, पता नहीं चल रहा यही संशय का कारण है विधान तो है यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो वो पक्का होना चाहिए हमारा यहां विषय नैष्ठिक ब्रह्मचारी है नैष्ठिक ब्रह्मचारी को ऊर्ध में माना इसलिए ब्रह्मचारी अवकीर्णी ब्रह्मचारी है और वो अवकिर्णी हो गया यानी स्त्री संभोग से रेधक त्याग किया ऐसा हो गया तो उसको अवकिरणी बना दिया अब उसको क्या करना चाहिए नैतम गर्धवम उसको एक पशु याग प्रास्तित्व बताया वो नैत रित, नै देवता है नई देवता के संबंध में से नैतम का और एक दिक्क है उस दिक्क देवता है उस देवता को गर्दभम गधे का आलभन करना चाहिए गधे का हवन करने का प्राश्चित दिया ऐसा विधान किया तो पशु पशु होम करना चाहिएगा और वहां क्या विषय टीका में बताएगी वहां क्या ये विषय है ये अभी ये पशु याग कहां करेगा कौन से अग्नि में करेगा ये सब विषय है क्योंकि उसके पास अभी कोई अग्नि है नहीं अग्नि आधान किया नहीं ब्रह्मचारी है अब वो विवाह होने के बाद अग्नि आधान होगा तो कौन से अग्नि में ये याग करेगा ये सब प्रश्न होता है उसका उत्तर देंगे टीका में तो इस प्रकार एक प्राश्चित प्राप्त होता है ठीक है तो तेदत प्राश्चितम सद ये प्राश्चित नैष्ठिक भी होगा कि नहीं होगा अब नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नाम नहीं लिया ये ब्रह्मचारी मात्र कहा तो होगा कि नहीं होगा सियाद उदर ना यदि संशय होगा कि नहीं होगा ऐसा संशय होने पर पूर्वाधिकार ना इतना ना उसको तो नहीं होगा उसको नहीं होगा क्यों यद्यपि अधिकार लक्षण निर्णयम प्राश्चितम जो अधिकार लक्षण अधिकार लक्षण करता है कि जैमिनी सूत्र के मीमांसा सूत्र के ष्ठा अध्याय श्रष्टा अध्याय को अधिकार अध्याय नाम दिया क्योंकि उसमें कर्म के अधिकारी के बारे में लंबा चर्चा है आठ पादों का लंबा अध्याय है तो उसमें सभी की चर्चा की कौन किसमें अधिकार है मनुष्य का अधिकार पशु के अधिकार और जो चादुर्वर्ण चार वर्ण के अधिकार स्त्रियों का अधिकार ऐसे अधिकार करते करते करते सभी का अधिकार का विषय में चर्चा हुई है जिसको लेकर हम पहले बहुत लंबे चर्चा किए हैं इस विषय में उस, उस अधिकार लक्षण में निर्णीदम प्राश्चित वहां एक प्राश्चित्य का निर्णय दिया।, दिया क्या यही प्राश्चित्य का निर्णय है अवकीर्णी पशुश्च तदव आधान से प्राप्त काल तद्वद आधान से अप्राप्त ये निर्णय दिया क्या निर्णय है ये जो अवकीर्णी पशुश्च यह अवकीर्णी है ब्रह्मचारी अवकीर्णी हो गया पादित हो गया वो पदित ब्रह्मचारी का जो पशुयाग है उसको ब्रह्मचर्य उपनयन काल में जिस अग्नि का आधान करके कर्म करते हैं उसी अग्नि में उसका भी ये प्राश्चित होम होगा ऐसा निर्णय दिया विषय वहां अग्नि को लेके क्यों क्योंकि अभी अप्राप्त कालत्व अब अब जो है आहवनी आदि अग्नि उसके पास प्राप्त नहीं है क्योंकि गार्हस्थ अग्नि भी नहीं है आवघनी अग्नि भी नहीं है तो आवा आहवनीय अग्नि में हवन करने के लिए वो अधिकारी है ही नहीं ब्रह्मचारी या विवाह हुआ ही नहीं अब वो जिस स्त्री संभव हो गया वो तो विवाहित नहीं है कोई और स्त्री से ही हुआ विवाहित होने से ब्रह्मचारी है नहीं वो तो फिर ग्रस्त हो गया लेकिन जो अविवाहित रहता हुआ हो गया इससे वो नहीं हो पाएगा तो उसे अप्राप्त कालत्वाद मन उसको अभी प्राप्त काल नहीं विवाहित अवस्था में नहीं आया उसके पास कोई आधान किया हुआ अग्नि यानी विहित अग्नि कोई भी नहीं है तो फिर कैसे करना है लौकिक अग्नि में करना कर एक अग्नि होती है उपनयन काल में भी लौकिक अग्नि में उपनयन कराते हैं ऐसे लौकिक अग्नि को बनाते हैं और उसी में करते हैं किसी गृहस्थ गर, के घर से अग्नि नहीं लाते वो तो अलग अग्नि बना करके करते हैं। को बोलते हैं लौकिक अग्नि जो गारहस्थ्य अग्नि से गृहाग्नि से जब आधान करके किया जाता है वो वैदिक अग्नि होता है और ये जो होता है जो गारहस्थ्य अग्नि से नहीं करते हैं वो विहिता अग्नि नहीं है तो उसको लौकिक अग्नि बोलते हैं हम तो आग तो दोनों जैसे करते है, वो है जैसे हम लोग जो भोजन आदि बनाते हैं ये लौकिक अग्नि में आता है ऐसा तो ये जो गृहस्थ होंगे उनके लिए ऐसा गैस में करने का विधान ही नहीं।, नहीं हो सकता वो गैस में नहीं पका सकता क्योंकि गैस जो जो भी जलाते हैं ना ये सब अविहित अग्नि में आता है क्यों ये गृहस्थ गार्हस्थ अग्नि से संबंध है नहीं और उसको जो प्रसाद आदि बनाना होगा रोडा सा बनाना चरू बनाना इत्यादि जो भी बनाना हवन के लिए सामग्री बनाना होगा वो सब आघित अग्नि में बनाना लौकिक अग्नि में नहीं होता ऐसे सब तो होता है इसलिए सब नियम है ये आहिताग्नि और अनाहिदाग्नि दोनों में होता है तो ये लौकिकाग्नि माना अनाहिदाग्नि में ही इसका कार्य होगा जो भी पशु याग आदि होगा उसी में होगा ये कहा पहले इसकी टीका दे आगे टीका प्रमादा अधिपूर्वच्युत ब्रह्मचर्या नशा प्रायश्चित चिंतेम इति ध्योता टीकाकार ने भाषिकार का ये प्रमादात शब्द को पकड़ा ये भाषिकार किस दृष्टि से कह रहे होंगे? क्योंकि एक तो प्रसिद्ध है कि उर्ध्वरेता रेता पदित होने पर उसका तो वापस नहीं आना करके उसमें कहा पदित हो गया तो बढ़ गया नहीं आ सकता तो वो बड़ा कठिन है तो अभी फिर कैसे आप इस अधिकरण को चलाएंगे तो कहते भाष्यकार ने शब्द प्रयोग किया प्रमादात ऐसा कहा प्रमादा तो उसका अर्थ कहते हैं प्रमादाद का अर्थ है अधिपूर्वक चुद ब्रह्मचर्य धीपूर्वक नहीं है क्योंकि धीपूर्वक रेदोत्याग को गलत माना जाएगा पाप माना गया स्त्री संभोग से भी नहीं अन्य भी किसी भी प्रकार से यदि बुद्धिपूर्वक रेदो त्याग हो गया तो आपका ब्रह्मचर्य का पति ब्रह्मचर्य माना जाता है अधिपूर्वक होता है कभी कोई बीमारी के कारण होता है कभी स्वप्न दोष के कारण होता है अन्य प्रकार से भी होते हैं शरीर अधिक गम हो गया तो किसी को समय होता है कभी समय में होता है जैसा कोई पूर्णिमा अमावास्य आदि महीने में कभी दो महीने में कोई समय विशेष में होता है कभी ग्रहण आदि समय में होता है ऐसे कोई कोई समय होता है जब आपके शरीर में एक प्राकृतिक कुछ कार्य होता है और गर्म पैदा हो जाता है और रेत स्वयं जो है गिर जाता है वो स्वप्न आदि में रात में कभी ऐसे हो जाता है इसको अधिपूर्वक कहते हैं वो बुद्धिपूर्वक नहीं गया है आप जानते नहीं तो आपका मन आप बोध अवस्था में नहीं तो आप क्या कर सकते पर तो उसके लिए जो शुद्धिकरण पर तो वो अलग है लेकिन धीपूर्वक किया गया बुद्धिपूर्वक किया गया जो जागृत अवस्था में होश में किया गया हो तो वो है पाप का कारण बनता उसी में पदित ब्रह्मचारी मानते इसलिए कहते हैं अधित अधिपूर्व आधी च्युता ब्रह्मचर्या नाम एवं ऐसे ऊर्द्व को प्राश्चित चिंदेयम द्योदयती ये, ये उसी का ही प्राश्चित्य के विषय में यहां विचार किया जाता है ऐसा कहना चाहते अवकीर्यता इसका अर्थ है कि अवकीर्यता शब्द एक विशेष शब्द है इसलिए अर्थ कर रहे हैं कि योनो जेत। तो स्त्री योनि में रेद करने को यहां अवकीर्ण बोला है अवकीर्ण योनो क्षिप्तम रेदो अस्यास्ती अवकीर्णी उसी का नाम उसी ब्रह्मचारी का नाम है अवकीर्णी ब्रह्मचारी प्रमाच्युत ऊर्धरे कृत प्राश्चिता कर्म विद्या हेतुरितुक्त पादारी संगति यहां प्रमाद से च्युत ब्रह्मचर्य है और ऊर्धरेता है और प्राश्चित हो गया तो अधिकारी बनेगा फिर आदि साधन में अधिकारी बनेगा तो आदि साधन करके फिर विद्या का कारण बनेगा फिर विद्या प्राप्त हो जाएगी विद्या में अधिकारी बन जाएगा ऐसा होगा पूर्व पक्षे प्रमादाना, प्र, प्रमादी नाम ऊर्धरे आत्यंतिक पादा अधि पूर्व पक्ष के अभिप्राय में ये प्रमाद से भी हो तो भी ऊर्धरे जो ऊर्धरेता है वो आत्यंतिक पदित हो गया तो उसको फिर अधपाद ही है उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होगा फिर वो गया फिर मार्ग से च्युत हो गया फिर उसको कुछ कर नहीं सकता ऐसा हो गया क्योंकि एक नियम बताया है ये जो आजकल जो है नहीं समझते है उसको हमारे यहां बताया अभिप्ल ब्रह्मचर्यो गृहस्तम आश्रम आवशेत ऐसा नियम बताया गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं होना चाहिए अभी विप्लुद ब्रह्मचर्या विप्ल मंदलस कलित हो गया ब्रह्मचर्य गिर गया हो ऐसा नहीं हुआ जो ब्रह्मचारी है वो ही गृहस्थ में प्रवेश करे ऐसा कहा आजकल तो ये सब मनमानी करते वो बोलते हैं गृहस्थ में प्रवेश करने के पहले ही हो जाना चाहिए दो चार बार शादी करना चाहिए बाद में फिर शादी मतलब संभव कर देना चाहिए बाद में जाकर करना चाहिए ऐसे सब इतना तक बोलने वाले हो गए अब वो कौन सा संस्कार से क्या कार्य से कर रहे हैं ये पता नहीं है लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं कोई कुछ करता नहीं वो मानसिक रूप से भी सब विक्षिप्त हो जाते हैं वो कोई काम के नहीं रहते कि इस प्रकार नियम बताया इसलिए इस, इसका बहुत महत्व है उसको लेकर के ये संविधान है सिद्धांत है तेषा में अभी प्राश्चित ना अभी सिद्धांत में तो इनका अभी प्राश्चित्व का विधान मानेंगे इसी से प्राश्चित्व का विधान मानेंगे ये जो ब्रह्मचर्य अवकिरणी बोला है इसी में से ऊर्धरेता ब्रह्मचारी नैष्टिक ब्रह्मचारी को भी इसी में लाएंगे क्योंकि ब्रह्मचर्य तो सामान्य ऐसा कहेंगे ये दोनों में ब्रह्मचर्य का सामान्य है एक नैष्ठिक है एक उपकुर्बान है ठीक है तो एक को कहा तो दूसरे को भी लेना चाहिए ऐसा तो इसीलिए तत्सिद्धि ऋतु उपेत्या और वो प्राश्चित करेगा तो पदन समाधान पदन का समाधान हो जाएगा पदित तो हो गया और उसका एक समाधान हो गया प्राश्चित कर दिया तो पुनः हाँ अधिकारी बन गए अधिकारी बनने के बाद में कर्म करने लगे कर्म करने के बाद उससे अधिकारित्व तो प्राप्त करके विद्या प्राप्त करेगा वो बच जाएगा मतलब हो जाता है ऐसा इतिदय इत्यादि से कहा तदेव षाध्याय निर्धारित प्राश्चित उदाहरती ष्टाध्याय में निर्धारित जो प्राश्चित है उसी का उदाहरण दिया अवकीर्ण अवशिष ये सूत्र है वहाँ जयमिनी का सूत्र है हाँ इसलिए देखो मीमांसा में सब कुछ बताया ऐसे विषयों का भी बहुत चर्चा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आ, बहुत लोगों को मालूम नहीं है इस विषय में कोई चिंतन ही नहीं करते कि क्या प्राचित करना चाहिए तो ब्रह्मचार्य अवकीर्णीत्र ये ये जो विषय है वहां का विषय पूर्व पूर्व मीमांसा में जो वहां पूर्व पक्ष क्या है किसको लेकर के किया ये सब बता रहे पशु होमार्थम आधारम कर्तव्य कि वौकिकेश्वे अग्निशु तत्कर्म संदेह वहां संदेह क्या है कि ब्रह्मचारी अवकीर्ण हो गया अब उसको ये गर्दभम नैर्धम गर्धभ मल पशु हवन करना है पशु हवन करने के लिए गर्दा का हवन करने की बोला तो हरने के लिए कौन सा अग्नि को लेना चाहिए अब उसके तो अपनी कोई अग्नि है नहीं और कोई गृहस्थ उसको अग्नि देगा नहीं क्यों गृहस्थ का तो गर्हस्थ्य अग्नि तो अग्नि वो उनके लिए होता वो ग्रहस्थ को ही दे सकता ब्रह्मचारी को कैसे देगा तो नहीं दे सकता अब वो अग्नि कहां से आएगी इनके पास कौन से अग्नि में करेंगे इसीलिए पशु घोमार्थम आधानम कर्तव्य पशुघोम के लिए उस ब्रह्मचारी को अग्नि आधान करना चाहिए नहीं चाहिए अथवा लौकिकेश् अग्निशु लौकिक अग्नि में ही करना चाहिए मतलब सामान्य अग्नि जला करके करना चाहिए इस संदेह में पूर्वाधिकरण पूर्वाधिकरण में जैसा कहा यद आहवनीय जुहोदी तेन सूर्यो अस्ट प्रेदो भवती और पूर्वाधिकरण में निश्चय किया जो आहवनीय में हवन करता है उसी के द्वारा सूर्य उसके अभीष्ट को जो चाहता है वो सिद्ध कर देता है उससे प्रसन्न हो जाता है आहवनीय में हवन करना चाहिएगा यदि आहवनीय से सर्व होमार्वा आहवनीय तावद उपनयन कार्य कार्याद प्रापह तब क्या हुआ कि आहवनीय अग्नि के बाद बिना कोई भी देविक कार्य नहीं चलेगा देवता संबंधी कार्य नहीं चलता देवता कार्य जितने भी है सब आहवनीय में करना है आहवनीय में करने से ही देवता प्रसन्न होते नहीं, नहीं होता ऐसा वाक्य मिला ऐसे में ये जो हवन करना है ये पशु होमार्थ जो हवन है ये किसमें करेंगे संशय होने पर उपनयन होम भी उसी में ही करना चाहिए ऐसा प्रापह प्राप्त करा करके नीच करके उसमें लिप किया तो अब हो गया अब ये तो हो जाएगा आहवनीय में करना चाहिए किंतु ये तो अभी बिचारा ब्रह्मचारी है इसके पास आहवनी अग्नि है ही नहीं इसको आहवनी अग्नि कोई भी नियम से नहीं होता क्यों ज्यादा पुत्रो अग्निनादीता ये समस्या है बहुत जटिल समस्या है अब वो नियम कहा कि जिसका पुत्र उत्पन्न हो गया गृहस्थ हो गया और पुत्र उत्पन्न हो गया तो अग्नि आधान तब तो कर सकता है वो पहले विवाह उसके बाद पुत्र उसके बाद अग्नि आधान फिर उसके बाद बाकी कार्य होता तो ज्यादा पुत्रो ज्यादा पुत्र है ऐसे ज्यादा पुत्र जो गृहस्थ है उसी को ही अग्नि आधान करना चाहिए अग्नि नादीदा ऐसा कहा अब इस ये तो ज्यादा पुत्र तो है नहीं इसलिए कृत दार जिन्होंने विवाह कर दिया दारामन स्त्री है पत्नी है कृत विवाह कर दिया अग्नि आधान विधानत उपनयन काले दारा अभाव उपनयन काल में तो पत्नी तो है नहीं तो उस समय तो आधान से तब अग्नि आधान वो कर नहीं सकता है विषिताग्नि का आधान वो बच्चा नहीं कर सकता तो आहवनी अभाव अभी आह्वनीय नहीं।, नहीं है तो फिर क्या होगा लौकिक अग्निश उपनयन होम तो राजनयन तो होम जो होता है वो लौकिक अग्नि में होता है यानी कोई आधान किया वो अग्नि में नहीं होता उपनयन हो अभी भी ऐसे होता है वो लौकिक अग्नि में करना चाहिए ऐसा सिद्धांत करने पर ब्रह्मचारी यवकीर्णी सै तस् भार्य अब जो है यहाँ पूर्व पक्षी कुछ गोड़माल करता है वो बोलता है कि अब वो आगिदाग्नि होने के लिए भार्या होना चाहिए भार्या के बिना आगिदाग्नि नहीं हो सकता अब ये ब्रह्मचारी है ये विवाह तो किया नहीं आगिदाग्नि नहीं हुआ तब वो पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं वो जिस स्त्री पर पधित हो गया ना वो जिस स्त्री पर पदित हो गया वही उसकी पत्नी बन जाएगी उनको तत्काल पत्नी मान लेंगे पत्नी मान करके फिर वो आधिता अग्नि करेगा अग्नि आधान करेगा और उसमें प्रासित होम करेगा ऐसा देता है अब तर्क देना है उनको कुछ न कुछ तर्क देना अपने पक्ष के लिए तो वो कहता है कि वो ब्रह्मचारी जो है ना यहाँ अवकीर्णी जिस स्त्री से अवकीर्ण हो गया पदित हो गया है सैव तत् वो तत्काल वही उसी को भार्य मान सकते ऐसा मान करके तद वो अग्नि आधान उसी के बाद अग्नि आधान करेंगे ऐसे अधिकांश शंका निराकर तुम ऐसा एक अधिक शंका वहां आ सकती है कि ऐसे उठपटांग शंका कोई कर सकता है कि क्यों नहीं हो सकता है तो हो सकता है करके कोई बोलेगा और उसके बाद में फिर उनको दोनों मिला करके पदिपत्नी पत, मान करके पति पत्नी अभी हुई नहीं है और लेकिन मान करके फिर अग्नि आधान करेंगे अग्नि आधान करके आहिद हो जाएगा और उसके बाद उसको आह्वनियो बनाएंगे आहवनी बना करके पशु को परास्त करेंगे और उसके बाद पर देंगे ये हो ऐसे इसी शंका के निराकरण करने ये सब कोई विहित नहीं है ये सब जो है ना ये ऐसे रास्ता उत्पटांग रास्ता है ऐसा ये नहीं है ऐसा नहीं हो सकता तो निराकर इसी का निराकरण करने के लिए अधिदेश अधिकरण माबाकिर्ण पशु थी जो अधिकरण लाया है वहां यह अधिदेश है इसके पहले अधिकरण के साथ इसका संबंध इस प्रकार आदेश है उपनयन अग्नि को लेकर के विचार किया है क्या आदेश किया तो कहते यथा उपनयन काले लौकिक का अग्नो होम जैसा उपनयन काल में सामान्य नियम है वो लौकिक अग्नि में होम करता है इसके पहले अधिकरण में यह निश्चय किया कि उपनयन करने वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन से अग्नि होगी तब कहा कि वो लौकिक अग्नि है वो सामान्य अग्नि जला करके उसमें होता है वो लौकिक अग्नि इसको कहते हैं। और कई होम ऐसे लौकिक अग्नि में होते इनका भी होता है और जो नैष अन्य प्रकार के दो जो याग बताए हैं उनके लिए भी होता है एक निषाद स्थपति अधिकरण में आया निषाद का जो याग होता है जिसके विषय में हम पहले बताए थे आपको तो वो भी लौकिक अग्नि में होता है और जैसा हम संन्यास लेते हैं उस समय जो विरजा होमादि होता है ये भी लौकिक अग्नि में होता है ऐसे ऐसे होता है कई होम है जिसका निश्चय यह लौकिक अग्नि में होता है ऐसा ऐसा ही उपनयन होम है लौकिक अग्नि में होता है हाँ तो लौकिक अग्नि का होम हो, हो तथा अवकीर्ण पशु तत्र तो होता इसलिए अवकीर्ण पशु का ये जो होम है इसको भी वो लौकिक अग्नि में ही करना चाहिए ऐसा प्राचित्व तो उसी में करना चाहिए आधान से पत्नी परिग्रह उत्तर कालतया पूर्व पत्नी अभावात यो जो अग्नि आधान है ना ये तो पत्नी परिग्रह के उत्तर काल में ही होगा पत्नी परिग्रह उत्तर कालतया पूर्व प्राप्ति अभाव और पत्नी परिग्रह होने के बाद में ये दो पक्ष बताते हैं एक तो विवाह होने के बाद ही अग्नि आधान करते हैं और दूसरे पक्ष में वहां विवाह होने के बाद में पुत्र संतान हो गया संतान होने के बाद ही अग्नि आधान कर सकता है इसीलिए पहले जमाने में एक विवाह से यदि संतान नहीं हुआ तो दूसरा विवाह करते थे इसके कारण क्योंकि अग्नि आधान करना है अग्नि आधान करके कर्म नहीं करेंगे तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा तो इसीलिए दूसरा विवाह करते थे अब दूसरे से भी नहीं हुआ तीसरा भी कर सकते चार तक करने के लिए बोला है तो चार में से किसी में पुत्र हो गया तो फिर अग्नि आधान कर सकता है ऐसा तो इसके लिए वो सब होता था तो ऐसे आधान पत्नी परिग्रह उत्तर कालतया अग्नि का पत्नी परिग्रह के उत्तर काल होने के कारण पूर्वम प्राप्त्य अभाव पूर्व हुआ नहीं और आप जो बोल रहे हैं जिसमें वो ब्रह्मचारी पदित हो गया ना वो ही पत्नी बन जाएगा वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो कानूनन जुर्म है ना गलत काम किया गलत काम में कैसे वो पत्नी माना जाए उसको इसीलिए इधर परिग्रह भूताया भार्त्व कल्पना भार्यत्व कल्पना तो या आधा ने मान अभावाद ऐसा जो जिस स्त्री में पदित हो गया वो तो इधर स्त्री है किसी और की पत्नी है या किसी और कोई अन्य है ना तो ऐसे पर परिग्रहित है परपरिग्रहित स्त्री है उसमें पदित हो गया तो उसको पत्नी मान करके करने में कोई प्रमाण नहीं मिलता ऐसे शास्त्र में कहीं नहीं ऐसा हमारे शास्त्र में लिखेगा भी नहीं तो कानून जुर्म है कैसे लिखेंगे ऐसा किसी और की पत्नी को आ, उसमें बाधित हो गया फिर आप उसको पत्नी मान करके अग्नि करें ये कैसे कहां का न्याय तो कोई न्याय है नहीं इसलिए इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता अब देखें कैसे कैसे पूर्व पक्ष लाते पूर्व लाने के लिए किसी भी रास्ते से जाकर के लाएंगे क्योंकि लोगों के मन में ऐसे विचार हो सकता है नहीं आ सकता ऐसी बात नहीं कोई सोच सकता है चलो बाधित हो गया तो उसको पत्नी मान लिया ऐसा नहीं होता अधिकार लक्षणे निर्णीतम आधिकारिक प्राश्चितम तद भी नैष्ठिक भवतम अर्हति नाहती संबंध इसलिए इस प्रकार अधिकार अधिकार्षण मीमांसा शास्त्र में जो पधित के लिए आधिकारिक प्राश्चित का विधान किया है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए जो आधान मैंने अग्नि का जो प्राश्चित का विधान किया है वही नैष्ठिक भविम नाहती वो नैष्ठिक को हो नहीं सकता है ये पूर्वपक्ष है पूर्वपक्ष बोलता है वो नैष्ठिक को नहीं हो सकता वो तो ब्रह्मचारी के लिए बोला उपकर्वाह ब्रह्मचारी के लिए बोला नैष्ठिक तो उससे आगे वाला होता ऊर्धरे में आता है ऊर्धरे हो गया तो उसका प्राचित नहीं क्योंकि प्राश्चित न बश्यामी ये न्यासा आत्महा इत्यादि कहा है तो इसीलिए वो आगे फिर वो प्राचित नहीं कर सकता नैष्ठिक तो में आ गया ना ये तो उपकुर्वाहन ब्रह्मचारी सामान्य ब्रह्मचारी इसीलिए ऐसा नहीं कर सकता प्राश्चित नहीं है ये संबंध कर देना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष का तात्पर्य है अब आगे प्रश्न पूर्वक करते हैं आगे भाष्य देखिए तदभी न न भवितुमर्हति ऐसा कहा भाष्य पूर्व पक्ष का अभिप्राय कहा किस प्रकार का जो अवकीर्ण ब्रह्मचारी के लिए एक प्राश्चित का विधान किया गया है वो भी नैष्ठिक के लिए नहीं हो सकता और भी कहा है एक गधे के ऊपर बिठा करके फिर मुंडन करा करके और उसके ऊपर सिर पे पूरे गोबर लगा करके शरीर में गोमूत्र लगा करके ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ है वहां और भी है ये सब करके फिर वो पूरा गांव में उनको घुमाना चाहिए गधे के ऊपर बिठा करके फिर उसके बाद सबको मालूम हो जाएगा ये ऐसे ऐसे गलत किया और उसके बाद में फिर आगे बताएंगे फिर उसके बाद में उसको पराजित करना चाहिए फिर आजीवन जो है आ, वो वृक्ष वना आदि करने के बोला ये बहुत अच्छा है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा काम है क्यों उसके लिए कहा है कि वो बड़े बड़े वन का निर्माण करें पौधा लगाए पौधों को पानी दे दें और उनके संरक्षण करें फिर एक पौधा मर गया तो उसका प्रासिध करें ऐसे करके चलता रहेगा हाँ। उससे बहुत फायदा होता ऐसा हमने एक दो देखा एक दो जगह देखा है कि ये कभी कभी गाँव के बीच में थोड़ा उपवन जैसा दिखता है आपको ऐसा एक जगह किसी ने बताया था वो किसी ऐसे व्यक्ति ने प्राश्चित किया हुआ उपवन है वो उसका नाम दे देते हैं वो होता है ना कभी कभी गांव के बाहर उपवन जैसा रहता है वो ऐसा किया हुआ है वो मैंने पराश्चित के तौर पर उन्होंने वृक्ष लगाया फिर ये उसको पानी दिया फिर ये किया संरक्षण किया ऐसे करके फिर वन बन, बन गया तो अच्छा है ना बहुत अच्छा काम कितना बढ़िया अच्छा पराश्चित है देखिए पर्यावरण की दृष्टि से हमारे पूर्वजनों ने ऐसे सब सोचा है अब वो गलत तो किया है अब किसी को बोलो ऐसा पौधा लगाया तो नहीं लगाएगा अब पराचित के दमुष्ट से लगाएगा लगा को पानी देगा और पूरा लगा से करेगा क्यों प्राचित करना है ना इसके लिए करेगा ऐसा सब करते थे पहले अब आएगा आगे बताएंगे वो किम कारणम क्या कारण है तो वो कहते हैं कि देखिए ऐसा एक स्मृति है आप प्राचित नहीं है क्यों बोलते हमने तो कैसे कैसे उसको बचाने के सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्राचित करा करके वो तो बचा सकते हैं नैष्ठिक हो गया जो ऐसा भी हो गया अब कहते हैं आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवते पुनः जो नैष्ठिक धर्म को प्राप्त करने के बाद आरूढ़ मन आरूढ़ हो गया नैष्ठिक धर्म को प्राप्त किया और उसी से प्रच्यवते पुनः उसी से गिर जाता है पति दोता है प्राश्चितम न पश्यामी ये न शुद्धे उसका तो कोई प्राश्चित हम नहीं देख रहे हैं जिससे वो आत्मा आत्माह आत्महत्या करने वाले स्वयं को मार दिया और बहुत गलत कर दिया तो ऐसे आत्महत्या करने वाले को जिस प्राश्त से शुद्ध होना चाहिए ऐसा प्रास्तित्व हम देख नहीं रहे हैं ऐसा प्राचित्व है ही नहीं तो न पश्चामिक अर्थ क्या है ही नहीं ऐसा अर्थ है उसका इसलिए उसका प्रास्तित्व नहीं प्रास्त बताया नहीं ये बात अलग है और यहां ऐसा कहा भी है उसका प्रायशित्व नहीं देख रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है यदि अप्रधि समाधेय पदन स्मरणाथ यह ऐसा पदन है जिसका प्रति समाधान करना संभव नहीं है अप्रदि समाधान प्रति समाधान नहीं होता कोई समाधान नहीं हो सकता ऐसा पदन हुआ हो इसे स्मरण किया ये स्मरण है स्मृति है छिन्न शिश प्रतिक्रिया अनुपति एक कैसा है एक उदाहरण दिया कि जिसका सिर कट गया अब उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकता है चिकित्सा हो सकते उसको तो नहीं जोड़ा जा सकता इस प्रकार की स्थिति है इनका इनका तो सिर कटा हुआ जैसा बोलते हैं ना लोग नाक कट गया मेरा नाक काट दिया बोले नाक कट गया तो नाक कटने से कम से कम तो गतिविधि हो सकती है लेकिन सिर काटने के बाद तो नहीं होता है तो छिन्न सिर सहाय व इसकी प्रतिक्रिया तो छिन्न से के जैसा है वो नहीं हो सकता ऐसा तो बिल्कुल कड़ा जो है उसका विरोध किया निंदा किया नहीं है नहीं हो सकता है तो। इसलिए जो अभी पूर्व मीमां में जिसका विचार किया तो तो ब्रह्मचारी सामान्य उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के विषय में है उनके लिए तो है प्राश्चित लेकिन इनके लिए नहीं उपकुर्वाण से तो पदन स्मरणा स्मरण अभावध्य देता प्राश्चित उपकुर्वान ब्रह्मचारी जो होगा उसके लिए उस प्रकार का पदन स्मरण नहीं है माने उस प्रकार का नैष्ठिक का जैसा पदन है वैसा पदन नहीं है इनका तो पदन होने के बाद कभी प्राश्चित हो सकता है वापस लाया जा सकता है लेकिन नैष्ठिक होने के बाद में फिर उनके लिए कोई प्राश्चित नहीं है वो वापस नहीं आ सकता है और वो छिन्न से जैसा है इसलिए वो गया ऐसा करके सोचना चाहिए इस प्रकार से ये पूर्व पक्ष हुआ पूर्व पक्ष आपने सिद्धांत रखा अब इसके कुछ प्रतिविधान करेंगे सिद्धांत सूत्र है आगे उभपूर्वित्वे के भावम असनवत्तदुक्तम अभी कोई भी कार्य होता है तो पाप हो पुण्य हो दो पक्ष तो होता है कोई साथ देता है कोई विरोध करता है ऐसा तो होता ही है हमेशा ऐसा लगता है उस जमाने में भी ऐसा रहा अब यहां सूत्रकार और भाष्यकार दोनों के एक विशेष मतलब क्या बोलते हैं एक प्रकार की कुशलता दिखाई पड़ेगी कि वो अपने पक्ष से तो नहीं बोल रहे हैं बोले कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कुछ लोग ऐसा मानते कुछ लोग क्या मानते हैं जैसा पूर्ववादी ने कहा ये, एक पक्ष है मानते हैं इनका नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर कोई भी प्रतिविधान नहीं है अगर गया तो फिर उनको अनाधिकारी मान करके बाहर कर देना चाहिए समाज से बाहर कर देना चाहिए और यदि ऐसा है और दूसरा एक पक्ष जो और थोड़ा सा अपने को अलग मान करके कहते हैं कि उपूर्वम अभी तो ये भाव अशनवत वो, वो पक्ष मानते हैं कि जैसा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए प्राचित्व का विधान किया गया है ऐसा ही उसी प्राचित्व को ही कुछ परिवर्तन करके ये नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए भी मान लेना चाहिए ऐसा एक पक्षपत है ऐसा कह रहे उपपूर्वम अपी तू एके मैंने एके कुछ आचार्य कुछ शिष्ट लोग ऐसा मानते हैं उपपूर्वम अपी उपपादक मानते इसको महापादक में नहीं लेते और उपपादक में लेते हैं उपवादक लेने पर प्राचित होगा कौन सा प्राचित होगा जैसा वो ब्रह्मचारी के लिए कहा है जो प्राचित जो जो प्राचित कहा है वो सारे प्राचित इनके लिए भी हो जाएगा ऐसा मानते तो उपूर्वी तो ये भाव भाव मन है प्राचित है प्रतिविधान हो जाएगा ऐसा मानते कैसा मानते हैं असनवत जैसे ब्रह्मचारी जो अभक्ष्य भक्षण करता है ब्रह्मचारी को जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है खाने के बाद में फिर क्या करना खाया अब कभी कभी तो क्या गुरु लोग नहीं जात, देखते हैं पीछे से खाता आजकल तो दुकानों में बहुत कुछ बनता जा करके चुपके से खाते और बैठ हैं कर करते पहले तो हम जब आते थे कहीं दुकानों में कोई संत लोग बैठे हुए चाय पीते हुए नहीं दिखते थे और कोई ऐसा दिखना मतलब वो कहीं चुप करके सरम आ करके ऐसे करके बैठते और एक इधर रहकर ऐसा बहुत साल पहले की बात है तो इधर रह के वो जा करके चाय पीता था वहां दुकान में तो इधर संत लोग देखा इधर आकर के बताया ऐसा करके फिर इधर से उनको कमरा खाली कराया तुम तो दुकान में जाके चाय पिता करके कमरा खाली कराया था वो तो अभी कहीं दूर कहीं रहता है तो वो ब्रह्मचारी था उस समय अभी संन्यास भी लिया चाय ऐसा तो था हमने देखा मतलब यहां आने के बाद में ये अभी तीस साल के समय में हमने इधर देखा ऐसे नहीं करते थे और कभी जो है दुकानदार चाय पिलाते बुलाते महाराज जी आ जाओ चाय पियो हमारे दुकान में ऐसे करो तो वो क्या करते है वो चाय बुला करके उनको घर में ले जाते हैं और घर में ले जा करके पिलाते लेकिन ऐसे दुकान में बैठ करके खाना पीना ये सब नहीं करना नहीं करते थे अच्छा नहीं मानते थे तो आजकल तो क्या बोले तो आजकल तो वो वाहन जा करके क्या क्या चाउमीन खाते है ये खाते है सब निकाल करके खा रहे चुपके से फिर वो नमकिन खाते वो भी रोड में खड़े होकर और दुकान के अंदर ही बैठ गया तो चलो तो तो तो कम से कम वो वो भी तो वो भी नहीं रोड में खड़े होकर के खा रहे ऐसे सब कर रहे हैं तो फिर क्या करें उनके जब पूरा जीवन ही भर पार्श्ध करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इसीलिए ये नहीं करना चाहिए ऐसा करने से पाप लगेगा आसनावध इसलिए आसन अवध कहा यह आसन में मतलब ऐसा गलत खा लिया खाने के बाद उसको क्या करना चाहिए प्राचित करना चाहिए क्या क्या प्राश्ध करना ये कहा आगे भाषण में कहेंगे इसी प्रकार ये भी हो सकता पध तो हो गया पदित तो हो गया तो कुछ प्रयासित करा कि उनको वापस लाना चाहिए ऐसा एक पक्ष है अब एक पक्ष करने का मतलब दोनों पक्ष है अब ये पक्ष में भी लग, लग सकता है वो पक्ष में भी रह सकता है तो एक बीच का रास्ता निकालना है ऐसा तद उसके विषय में ये कहा गया है ये कहा गया क्या है आगे जा करके ये भिक्षु और मैंने सन्यासी और वानप्रस्तियों के लिए कुछ प्राश्चित का विधान कहा गया उसी से अनुमान करना पड़ेगा नैष्टिक को भी प्राश्चित है जब नैष्टिक से भी आगे गए है वानप्रस्ती और सन्यासी उनके लिए भी कुछ प्रास्तित का विधान किया है तो ऐसे ऐसे में हो गया तो ये प्रास्तित करो वो प्राश्वित करो कुछ विधान किया उस विधान से हम नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए भी अनुमान कर सकते ऐसा करके एक कानून निकाला मतलब एक रास्ता निकाला इस प्रकार से हो सकता है अब भाषण अभी तो एक आचार्य उपपादक मन अभी तो मन और इस विषय में कहा जाए ये तो पूर्व पूर पक्ष को अनुमोदन नहीं किया वो एक पक्ष मान लिया इसके बाद दूसरा पक्ष बोलता है। कि आचार्य उपपादक में मन्यन्दे उपादक में माना है उपवादक अर्थ होता है यद नैष्टिक गुरुदारादिभ्यो अन्यत्र ब्रह्मचर्य विशीर्येता नत महापादक होती जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है और गुरुपत्न आदि को छोड़ करके गुरुपत्न आदि को छोड़कर के अन्यत्र क्योंकि महापादकों में गुरुपत्न आदि को गिना है उसी को छोड़कर के अन्यत्र ब्रह्मचर्य का विशीरण होता है ब्रह्मचर्य पतन होता है तो वो न महापादक भवती उसको महापादक नहीं माना गुरुतल्पादिशु महापादकेश अपरिक्रमनाथ कारण क्या है कि गुरु तल्प आदि गुरुपत्नी आदि महापादकों में नहीं गिना गया इसलिए वो तो गुरुपत्नी आदि के साथ हो जाना तो वो महापादक में गिना गया है और अन्य में तो नहीं गिना गया तो गुरुपत्न आदि से वो पत्नी मादासमादास इत्यादि करके वहां है पंचे मतरस्मृता ये पांच को माता मे गुपत्नी गुत्जपत्नी ज्येष्ठपत्नी तथा चुपत्नी राजपत्नी ज्येषपत्नी तथ पत्नी, पत्नी, पत्नी, पत्नी, पत्नी, पत्नी, पत्नी माता पंचेते मातर स्मृता ये आदि शब्द से इनको सबको लेना है उसमें पहला श्लोक में पहला गुरुपत्नी आया या आदि कहा है ना वो बाकी जो है अभी गुरुपत्नी राजपत्नी जो राजा की पत्नी यमन महाराणी जो रानी होते हैं रानी को भी माता जैसा मानते हैं राजा पिता होता है और पत्नी रानी की मतलब राजा की पत्नी महाराणी वो माता होती है तो राजपत्नी गुरुपत्नी पहला हो गया गुरुपत्नी के साथ गलत हुआ तो वो महापातक है राजपत्नी के साथ हुआ वो भी महापातक है गुरुपत्नी राजपत्नी ज्येष्ठ पत्नी ज्येष्ठ भ्राधा ज्येष्ठ भ्राधा के पत्नी जो तो भावी बोलती तो उनके साथ हुआ वो भी महापातक में ज्येष्ठ पत्नी तथे पत्नी माता अपनी ही पत्नी की माता जो सास है उसके साथ हुआ है तभी वो महापादक में आता और स्व माता फिर अपनी मादा के साथ वो भी महापादक में आता ये पंचेत मातर स्मृता इनको माता ही मानते ये पांच को मादा मानते तो गुरुपत्नी राजपत्नी ज्येष्ठ पत्नी तथे वत्नी मादा स्व माता च पंचेत मातर स्मृता इनके साथ यदि गलत हो जाता है इस प्रकार से कोई गलत स्पर्श भी होता है तो ये महापादक में मानते हैं। तो महापादकेशु परिगणना जो महापातक में गिना है लेकिन ऐसा इसको महापातक में नहीं गिना तो क्या करेंगे तो इसके लिए कोई उपचार होगा कुछ तो उपचार इसमें कर सकता है ये सिद्धांत करना चाहते आगे भाष्य देखिए ओ पौमदिदम पूर्णाद पूर्ण मुदश्यते पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति शांतिरा